पूर्व पक्ष ने कहा मंगल विघ्नध्वंस के प्रति भी नहीं और समाप्ति के प्रति भी कारण नहीं होगा ऐसा कहा प्राचीन लोग ने इसको सिद्ध करने के लिए एक अनुमान दे दिया कि मंगलम समाप्ति फलकम समाप्ति अन्य अफलक सती सफलत्व इसके द्वारा ये प्रमाण करते हैं कि मंगल से समाप्ति फल होगा यहाँ नब्बे लोग आकर के कहे समाप्ति फल केवल मंगल से होगा क्यों अन्य किसी उपाय से भी हो सकता है और नास्तिक के ग्रंथ में नहीं दिखता है मंगल करना किंतु समाप्ति हुआ इसलिए हम ये नहीं कह पाएंगे कि मंगल से विघ्नद्वंस होकर के विघ्नद्वश द्वार हुआ आगे उसे समाप्ति हो गया ऐसा हम निश्चित नहीं कह पाएंगे अभी उसके लिए प्राचीन लोग कहते हैं पूर्व जन्म में मंगल किया था तो पूर्व जन्म में मंगल और इस जन्म में समाप्ति कार्य कारण भाव होने के लिए समान अधिकरण होना चाहिए अगर हम अधिकरण तीन बना सकते हैं ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं किसको किसको बना सकते हैं पूर्व शरीर यह शरीर आगा। आगा। आत्मा अगर पूर्व शरीर को अधिकरण बनाएंगे मंगल उसमें किस समझ से रहेगा अवच्छेद से और समाप्ति किस समय से रहेगा किसको स्मरण है नहीं दे करके कौन कह सकता है कैसे अच्छा स्वामी जी पहले हाँ ये कहाँ रहेगा पूर्व शरीर में रहेगा तो कार्य कारण भाव हो गया अभी यह शरीर में कैसे रखे, यह शरीर में समाप्ति रहेगा किस ये शरीर में रहेगा कृतिमत्तों कहाँ रहेगा तो शरीर में कैसे रहेंगे हाँ तो शरीर में किस संबंध से आएगा संबंध से तो वहाँ अभी मंगल को किस संबंध से रखेंगे उत्पत्ति संबंध इसको आप कह पाएंगे स्वजन्य विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता स्वजन्य स्वपद से मंगल मंगलजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में।, आत्मा में रहेगा तो आत्मा में रहेगा अभी हम इसका अधिकरण किसको बना रहे हैं ला करके तो आत्मा में जो रहा यह शरीर में कैसे आ जाएगा स्वजन्य अवच्छेद स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद विघ्न ध्वंस आत्मा में रहा इसका अवचा बन गया तृतीय में हम किसको बना रहे हैं अधिकरण आत्मा को आत्मा में मंगल को भी रखेंगे और समाप्ति को रखेंगे आत्मा में मंगल को किस समय रखेंगे रखेंगे सोजन्य विघ्न ध्वंस प्रतियोगिता सौजन्य विघ्न ध्वंस आश्रय आश्रयता तो बस किताब में सौजन्य विघ्न ध्वस बत्व दिया है तो एक ही अर्थ तो इस संबंध से कौन रह जाएगा आत्मा में सोफल से किस को ले रहे हैं? मंगल और समाप्ति अभी किस संबंध से रहेगा चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्त संबंध से रह जाएगा ये तीन संबंध से प्राचीन लोग कहते हैं कि कार्य कारण भाव हो सकता है तो होगा तो हम जन्मांतरिय मंगल का भी कल्पना कर सकते हैं तन तो जो नब्बे लोग कहते हैं कि जन्मांतरिय मंगल नहीं कर पाएंगे कल्पना तो प्राचीन लोग कहते हैं कि कर सकते हैं ऐसे यहाँ तक हम लोग देख देखे थे आगे मूल में देखिए हम लोग टीका में देख लिए थे नचा अभी असरो नब्बे लोग दिखाए हैं इसलिए बीच वाला कहेंगे प्राचीन लोग प्राचीन वाला कहते हैं स्व जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदी प्रति ये सम्बन्ध से किसको रखा जा रहा है समाप्ति प्रति हेतु कौन होगा मंगल नीचे दिया है मंगल से हेतुत्व ये एक हो गया यहाँ अधिकरण कौन हुआ पूर्व शरीर आगे स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद मंगल हेतुत्व कस्य प्रति समाप्ति प्रति ये इसका अधिकरण यह कौन बनेगा यह चलगा और दूसरा हो गया स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृत्रिम ये से कौन रहेगा समाप्ति, समाप्ति रहेगा कहाँ आत्मा, आत्मा में, में। आश्रयता संबंध है न मंगल से आश्रयता संबंध कहने से किसको लिया जाएगा आत्मा में अवच्छेद क्यों लेना है अभी हम मंगलों को रख रहे हैं किस समझ से मंगलों को रखेंगे आत्मा में स्वजन्य विघ्न ध्वंस इतने में से स्वजन्य विघ्न ध्वंस ये समन्ध से ये आश्रयता संबंध हो गया मंगल से हेतुत्वाद व तीन दे दिए पुरुष शरीर में अलग दिया ना नास्तविक क्या होगा आ, ये पूर्व शरीर में भी रहेगा किंतु पूर्व शरीर में और एक उत्पत्ति अधिक लग जाएगा ये दोनों को अलग करने के लिए वहां उत्पत्ति हुआ था और यहाँ उत्पत्ति नहीं हो रहा है किंतु विघ्न दोंग से तो रहेगा आत्मा में तो रहेगा पूर्व जन्म में भी वो था उत्पत्ति लगा देना पड़ेगा इसलिए यहाँ उस चीज को दिया नहीं तो अच्छा तो ये प्राचीन लोग कहते हैं कि जन्मांतर्य मंगल कल्पनाया हम जन्मांतर्य मंगल कल्पना कर सकते हैं करने से तो अभी जन्मांतर्य मंगल कारण रह गया और समाप्ति भी कार्य रहा फिर कोई वे विचार होगा नहीं।, नहीं होगा ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं इति नाच्यम तथा सति अगर ऐसा करेंगे तो जन्मांतर्य समाप्ति आगे में जन्म में समाप्ति होगा ऐसे उद्देश्य करके जन्मांतरीय मंगल करण पुर आगे जन्म में समाप्ति होगा इसको उद्देश्य करके हम इस जन्म में मंगल कर सकते हैं अगर आप जैसा कहते हैं पूर्व जन्म में मंगलाचरण अभी समाप्ति हुआ तो अभी मंगलाचरण कर देंगे आगे समाप्ति हो जाएगी इसे आपत्ति हो जाएगा इस प्रकार की आपत्ति कौन दिखा रहा है नब्बे लोग दिखा रहे हैं प्राचीन लोग इसको क्या कहेंगे इष्टापति अब आप जो आपत्ति दिखा रहे हैं ठीक है ऐसा हो इसका उत्तर टीका में कह रहे हैं नच इष्टापति ये कौन कहेगा नब्बे लोग कहेंगे इष्टापति प्राचीन लोग दिखाने से नब्बे कहते नच इष्टापति तथा तो शिष्टानम आचार अनुभव इतिभाव शिष्ट लोग इस प्रकार के आचरण नहीं करते हैं आगे जन्म में ग्रंथ पूरा होगा और अभी मंगलाचरण करेंगे ऐसा नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे मंगलाचरणस्य बहु वित्त व्यय आयास साध्य विरहेण ग्रंथारंभ समय अभी कर्त शक्यत जन्मांतरे ग्रंथ कर्तृत्वसामर्थ्य विरहदशायातद उपेक्षण संभवन न इन आपत्ति संभवती नवे लोग कहते हैं ये जो मंगला चरण है उसमें बहु वित्त व्यय है नहीं है और आया साध्या? ये भी नहीं है आयासाध्य तो विरहे न ग्रंथ आरंभ समय करता एक रामूद्री में है ना जन्मांतरिया समाप्ति रीति अच्छा जन्मांतरिय समाप्ति जो प्रतीक उसके आगे अच्छा कर तुम शक्यतया तो ये कर सकते जिस समय ग्रंथ आरम्भ करेंगे उसी समय इसको कर सकते हैं जन्मांतर ग्रंथ करतृत्व और आगे जन्म में ग्रंथ समाप्ति करेंगे इसलिए इस जन्म में अगर मंगला करेगा प्रथम तो कह दिया जिस समय में ग्रंथ करना है रचना करना है उसी समय में कर सकता है क्योंकि ये तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है दूसरा बात है कि आगे जन्म में ग्रंथ समाप्ति होगा बोल करके इस जन्म में आप मंगलाचरण करेंगे किंतु आगे जन्म में ग्रंथ कर्तृत्व सामर्थ्य विरह दशाया आगे जन्म ऐसा हुआ कि बुद्धि खराब हो गई अथवा ऐसे स्थान पर रहा कि ग्रंथ रचना का कोई यही नहीं मिला कोई संभव नहीं हुआ तो यह तेक्षण संभव है ना ये मंगलाचरण तो व्यर्थ हुआ तो न यम आपत्ति संभव इसलिए नब्बे लोग कहते हैं कि यह आप इष्टापत्ति नहीं कह ऐसे कोई शिष्ट पुरुष आचरण नहीं करते और ये भी सब उसमें विरोध भी है और दूसरा नहीं दृष्टांत दृष्टान्त देते हैं नवे लोग नहीं ही भावी राज्य संभावनाया स्वल्प वित्त साध्यम श्वेत छत्रम आवश्यकम को अर्जयती <laughs> कोई करेगा आगे राज्य मिलेगा राजा बनेगा इसलिए अभी से श्वेत छत्र खरीद करके रखेगा कोई <laughs> तो ये दृष्टांत भी देते हैं नवे लोग तो इसलिए पूर्व जन्म में मंगलाचरण और जन्म में ये ग्रंथ समाप्ति ये ग्रहणीय नहीं है और ग्रंथ करण आगे राम रुद्र में ग्रंथकरण सामर्थ्य सत्वे ग्रंथ समाप्ति मंगलम आचरत ग्रंथ करण का सामर्थ्य है अभियोग उसमें प्रवृत्त हुआ ग्रंथ करने में ग्रंथ समाप्ति को उद्देश्य रख करके मंगलम आचरत मंगल करता हुआ का था ग्रंथकरण प्रवृत्तिर आवश्यकी ग्रंथ करने का सामर्थ्य है और ग्रंथ समाप्ति का उद्देश्य रखकर के मंगलाचरण करता है तो उसका बुद्धि में यही है कि ग्रंथकरण मतलब ग्रंथ समाप्ति इसी जन्म में होना है ऐसा बुद्धि रखकर के करता है तो ग्रंथ करण प्रवृति आवश्यक ही जो मंगलाचरण करता है अर्थात पूर्व जन्म में मंगलाचरण कर दिया और ग्रंथ समाप्ति इस जन्म में करता है इसका अर्थ पूर्व जन्म में मंगलाचरण करके ग्रंथ में प्रवृत्त नहीं हुआ तब इसके लिए नब्बे लोग अगर ग्रंथ करण सामर्थ्य उसका पूर्वजन्म में था और ग्रंथ समाप्ति उद्देश्य करके मंगलाचरण कर दिया पूर्व जन्म में किंतु ग्रंथ में प्रवृत्त नहीं हुआ करते ऐसा नहीं होगा ग्रंथ करण प्रवृत्ति आवश्यक ही तो निश्चित रूप से मंगलाचरण किया था मतलब प्रवृत्त होगा ही और आवश्यक से तत् तो समाप्ति उद्देश्य रख करके भी फिर अर्धा समाप्ति का उद्देश्य रख करके प्रवृत्त होगा और करेगा तो यदि च कदाचित विघ्न भूयस्वादी न समाप्ति अगर कभी विघ्न बहुत होने से समाप्ति नहीं हुआ तो तथा न तय समाप्त विघ्न बहुत है समाप्ति नहीं हुआ किंतु मंगलाचरण किया था तो मंगलाचरण जन्मांतरीय समाप्ति लेकर के वो नहीं किया था न जन्मांतर्य समाप्तेर उद्देश्यता भ्रांतिया अहिक समाप्त उद्देश्यता सम्भवात हम अभी ग्रंथ पूर्ण कर लेंगे इसी बुद्धि से किया था हाँ उसको भ्रांति है भ्रांति है अर्थात तो भविष्य तो नहीं जानता है यहाँ तक हुआ अच्छा तभी नवे लोग प्राचीनों का बात और अर्थात तो पूर्व जन्म में जन्मांतर में मंगल करके अभी ग्रंथ समाप्ति ये बात ग्रहणीय नहीं है अतः इसलिए दिनों करी में आगे अतः स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अवच्छेदकता संबंधेन न स्व प्रतियोगी चरम वर्ण किस का प्रतियोगी चरम वर्ण होगा समाप्तिका तो ये स्व प्रतियोगी चरम वर्ण ये चरम वर्ण कहाँ रहेगा आकाश में तो उसका अवच्छेदक हो जाएगा तो इस आकाश का अवच्छेदक नोत्र अवच्छिन्न वो तो शून्य का शरीर अवच्छिन्न ये माना जाता है स्व प्रतियोगी चरम वर्ण क्या चीज शरीर उसका अवच्छेद तो होगा आकाश का अर्थात आकाश तो व्यापक है तो शरीर ही ये चरम वर्ण जो है वो चरम वर्ण सर्वत्र नहीं रहेगा क्योंकि वर्ण का उच्चारण कहा करेगा वो यहां करेगा अंदर में करेगा तो इसलिए शरीर ही चरम वर्ण का अवच्छेदक मानते हैं यहाँ चरम वर्ण ध्वस नहीं दिया तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण तो स्व पद से समाप्ति समाप्ति का प्रतियोगी हो गया चरम वर्ण चरम वर्ण का अवच्छेदक शरीर क्योंकि वर्ण का उच्चारण शरीर में ही होगा ना इसलिए शरीर उसका अवच्छेदक हो जाएगा तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अवच्छेदकता ये कहाँ रहेगा शरीर में रहेगा इस संबंध से स्व रह जाएगा स्व समाप्ति, समाप्ति समाप्ति रह जाएगा समाप्ति प्रति स्व उत्पत्ति अवच्छेदक जातीयता संबंध है न मंगल हेतु तो वाच्यतया ऐसे नब्बे लोग कह रहे हैं स्व उत्पत्ति अवच्छेदक जातीयता जातीयता शब्द अभी प्रभा में देखेंगे सो उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है न मंगल हेतु त्वस्य तो मंगल हेतु होगा किसके प्रति समाप्ति प्रति वो समाप्ति को हम कहाँ रख दिया अवच्छेदकता संबंध से शरीर में रख दिया अभी मंगलों को भी वही रखना पड़ेगा तो सो उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है न स्व पद से मंगल मंगल का उत्पत्ति तो मंगल अर्थात यहाँ लेंगे मंगल मंगलाचरण अर्थात आचरण का अर्थ कृति तो स्व पद से मंगलाचरण लेंगे तो कृति लेंगे तो वो कहा रहेगा आत्मा।, आत्मा में तो स्व उत्पत्ति उसका अवच्छेद का कौन हो जाएगा शरीर हो जाएगा तो ये संबंध से ये शरीर में आ जाएगा तो समाप्ति जिस शरीर में रहा मंगलों को भी उसी शरीर में रखना होगा ये नब्बे लोग कहते हैं पूर्वजन्म में नहीं ले पाएंगे तो इसलिए स्व उत्पत्ति अवच्छेद संबंधे न मंगल हेतुत्व वाच्यतया मंगल हो जाएगा हेतु मंगल में रहेगा हेतुत्व ये कहना पड़ेगा अब स्व उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध कह सकते थे ये जातीय क्यों कह दिए तो इसके लिए कहते हैं देखिए है, रामरुद्री में स्व उत्पत्ति अवच्छेद कातीयता अवच्छेदक जातीयता मंगल अवच्छेदक शरीरे एवं समाप्ति रीति न नियम मंगल अवच्छेदक का शरीर जिस समय में मंगलाचरण किया वही तो समय हो जाएगा उसी समय का जो शरीर है वो मंगल का अवच्छेदक बन जाएगा जिस समय मंगलाचरण पूरा किया कर दिया वही शरीर हो गया उसके बाद उसका अगले दिन न्यायिका मत में वही शरीर रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा उसका अगले दिन भी नहीं रहेगा तो नहीं रहने से कहते हैं मंगल अवच्छेदक तो अवच्छे शरीर एवं समाप्तिर इति नियम अवयव उपचार दिना उपचय अर्थात वृद्धि तो अवयव का वृद्धि के द्वारा समाप्ति समय मंगल अवच्छेद का शरीर नासा तब तक ये दूसरा शरीर आ गया अतव जातीयता पर्यंत अनुधावनम इसलिए स्व उत्पत्ति अवच्छेदक जातीय कह देंगे तो जिस मतलब जो शरीर में उत्पन्न हुआ था मंगल अभी समाप्ति तक वही शरीर तो नहीं है किंतु समान जातीय है अभी जो समान जातीय कह दिए कौन सा जाति को लेकर के कहेंगे घट रक्त घट और नील घट ये दोनों समान जातीय है घटत तो जाति से समान हो गया और कोई जाति से द्रवित्व पृथ्वीत्व ये सब जाति से भी समान हो जाएगा आप जो यह कह दिए कि अवच्छेद का जाति होता है कौन सा जाति को लेकर के कहेंगे अगर आप कहेंगे कि पार्थिवत्व अथवा कह देंगे कि मनुष्यत्व ये पूर्व जन्म का शरीर में भी रहेगा रह जाएगा तो इस पूर्व जन्म शरीर वो भी पार्थिवत्व था और वो भी शरीरत्व कहेंगे तो वो जाएगा इसलिए कहते हैं जातिश्चय एक क्षण वृत्ति पदार्थ द्वित्ती विशेषणीय एक क्षण वृत्ति दो पदार्थ में वो जाति नहीं रहेगी अर्थात तो दो पदार्थ एक समय में रहते हैं उसमें वो जाति नहीं रहेगी जो जाति यथा संबंधन दिनोकारी में दिया वो जाति एक क्षण में दो पदार्थ में नहीं रह जाएगा जो शरीरत्व तो है मनुष्यत्व तो है पार्थिवत्व है ये एक समय में एकाधिक पदार्थ में रह सकता है नहीं रह सकता है रह जाएगा इसलिए वो सबको नहीं ले पाएंगे तो फिर किसको लेंगे आगे कहते जातिश एक क्षण वृत्ति पदार्थ द्व अवृत्ति ऐसे नब्बे कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं नहीं तो आप शरीरत्व तो, मनुष्यत्व तो दिखा करके फिर पूर्व जन्म शरीर को ले लेंगे कहते कि नहीं ले पाएंगे तेनाली जन्मांतरीय शरीर से पृथ्वीत्वादीन मंगल अवच्छेदक शरीर स जातीयी जन्मांतरीय शरीर वो पृथ्वीत्व समान जाति के द्वारा ये शरीर के साथ समान हो जाएगा आप जातीय समान जातीय कहने से आप पूर्व जन्म शरीर को भी फिर ले सकते हैं इसलिए कहते हैं कि ये जो पृथ्वीत्व शरीरत्व तो इत्यादि ये सब जाति नहीं बनेगा क्योंकि ये जाति एक समय में दो में रह जाएंगे अच्छा तो मंगल अवच्छेद शरीर स जाती अवे की न हम ये शरीर तो इत्यादि पृथ्वीत्व तो इत्यादि जाति को नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक समय में अनेक स्थान पर रह जाएंगे तो फिर कौन सा जाति लेंगे तादृशी तो जा, च जाति तत्तपुरुषीय तत्त जन्मीय जन्मिया जन्मिय यावक जन्मीय यावत शरीर वृत्ति चैत्र जाति तुरुषीय तथा चैत्र मित्र अलग अलग हो गया चैत्र शरीर में चैत्र में तुषीय अर्थात चैत्र पुरुषीय तत्त जन्मीय ऐसा नहीं कि चैत्र का पूर्व जन्म इस जन्म वो भी नहीं लिया जा सकता उसी जन्म में यावत शरीर चैत्र का जन्म से मृत्यु पर्यंत नाना शरीर हो जाएगा हो जाएगा तो होने से सब में चैत्रत्व जाति रहेगा यही जाति को यहाँ लेना है मनुष्यत्व तो, पृथ्वीत्व शरीर तो, वो सब जाति नहीं लेना है तत्त पुरुषीय तत्त जन्मीय याव शरीर वृत्ति चैत्रत्व आदि जाति लेना है अभी चैत्रत्व तो ये जो जाति है एक समय में दो में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो ये नब्बे लोग कहते हैं कि स्व उत्पत्ति अवच्छेद जातीयता संबंध है न तो वो इसी जन्म में वो शरीर होना चाहिए बच्चे या नास्तिक शरीरे व्यभिचार से दुर्भार नास्तिक शरीर में समाप्ति तो हुआ किंतु मंगल नहीं।, नहीं है इसलिए बेविचार तो होगा ही होगा जन्मांतरिया मंगल आप नहीं मान पाएंगे नहीं मानने से इतने सारे दोष दिखा दिया शिष्ट पुरुष नहीं करते और ये सब हास्यास्पद होगा ऐसा कोई करता नहीं अच्छा ऐसा कहने से अभी प्राचीन लोग आगे फिर कहेंगे कि मीमांसा लोग निर्णय किए हैं कर्म करते हैं अगर इस जन्म में फल नहीं मिलेगा तो आगे जन्म में फल मिलेगा ऐसा मीमांस लोग निर्णय किए हैं आप अभी कहते हैं कि मंगल अगर करेगा तो इसी जन्म में होना चाहिए पूर्व जन्म में नहीं होना चाहिए इस प्रकार के कहने से मीमांसकों का वो जो अधिकरण उनका जो न्याय वो विरोध होगा क्या न्याय आगे दिखाते हैं अच्छा प्राचीन लोग कहते हैं विरोध पुत्र काम अधिकरण क्या है देखिए रामरुद्री में इसमें अंतिम पंक्ति में है पुत्र काम पुत्रेष्ट यजेत इति विधो ये विधि है पुत्र कामः पुत्रष्टिया यजेत पुत्र काम अधिकृत्य यो विचार तद विरोध इसको पुत्र कामधिकरण न्याय कहते हैं वहां जो विचार किया गया वो विचार क्या है दिनोरी में देखिए पुत्र कामः पुत्रष्ट्या यजेत और उसने याग कर दिया याग कर देने के बाद उसको पुत्र होना चाहिए क्योंकि पुत्र उसका कामना का विषय किन्तु सहकार्यन्तर असमधान अन्य जो सहकारी चाहिए वो नहीं रहा पुत्र कामो यागत कर दिया किंतु अन्य सहकारी नहीं रहा अर्थात स्वयं वृद्ध है अथवा याग होते होते मृत्यु हो गया अथवा पत्नी वियोग हो गया तो ये सब में अंतर का असमावधान हो गया होने से अही का पुत्र अभाव हो गया अहि का पुत्र ना ना ये कोई हो गया हमको तो पता तो हो सकता है कि मतलब है, मतलब वो वृद्ध हो गया था सोचता था कि हो जाएगा किंतु तो नहीं हुआ कुछ एक कारण खोज लेंगे अथवा मर गया ये तो हो सकता है पत्नी वि हो गया ये हो सकता है अहिक पुत्र तो, अभावी उस अधिकरण में निर्णय किया गया है कि आमुष्मिक पुत्र रूपक फल से तत्व इस जन्म में अगर पुत्र नहीं हुआ तो आगे जन्म में पुत्र होगा ऐसे वहां सिद्धांत तो किया गया तो इसी प्रकार की मंगलाचरण किया था इस जन्म में फल किंतु नहीं हुआ नहीं हुआ अर्थात तो कोई और सहकारी अंतर का असमधान हो गया इसलिए ग्रंथ पूरा नहीं हुआ आगे जन्म में हो जाएगा तो अगर आप इस प्रकार की नहीं मानेंगे प्राचीन लोग कहते हैं कि पुत्र कामाधिकरण का विरोध का होगा ऐसे प्राचीन लो लोग कहें नब्बे लोग उसका उत्तर देते हैं इतनी नाच्य तत्र तत्र अर्थात तो, पुत्र काम विषय में वो कर्म में पुत्र मात्र कामना श्रवणत् वहा कहा गया तो वह तो पुत्र काम तो पुत्र यजेत पुत्र काम कहा गया ना वही का पुत्र काम कहा गया नहीं कहा गया तो वहां तो पुत्र काम मात्र पुत्र मात्र कामना श्रवणात् वहा पुत्र मात्र का तो ही कामना है वही का पुत्र का नहीं है इस प्रकार तो कहेंगे यहां भी तो इसी प्रकार तो कहते हैं यह तो विशिष्ट शिष्टाचार अनु आ, अनुमित श्रुत्या अहिक समाप्त रे व मंगल फल यह नहीं कि समाप्ति मात्र चाहता है मंगलाचरण किया और समाप्ति मात्र चाहता है ऐसा नहीं यही का यह जन्म में समाप्ति होना चाहिए कोई मंगलाचरण करने का समय सोचता है तो या तो इस जन्म में पूरा हो नहीं तो अगला जन्म में पूरा हो ऐसा कोई नहीं सोचता अहिक तो समाप्ति रेव मंगल फलत्वात अहिक समाप्ति ही मंगल का फल है इसलिए आप पुत्र काम अधिकरण को यहाँ दृष्टान्त नहीं दे पाएंगे वहां तो अर्थात नहीं हुआ तो इस जन्म में आगे जन्म में होगा क्यों वहां करने का समय में भी उसका विचार इस प्रकार क्योंकि वहां शास्त्र कहा है किंतु यहाँ इस प्रकार की नहीं है मंगल करने का समय में कोई नहीं सोचता है कि आगे जन्म में ग्रंथ पूरा होगा तो वो सोच करके आरंभ किया था किंतु सहकारी अंतर समावधान हो गया तो ए, इस इसके लिए कह दिया था कि अच्छा तो, हाँ इसके लिए उत्तर रामारूद्री में दे दिया था अगला जन्म में तो ये जो अभी ग्रंथ जिस ग्रंथ को उद्देश्य करके मंगलाचरण किया था ऐसा कोई दृष्टांत है कि अगला जन्म में वही फिर दूसरा शरीर लेकर के आके उस ग्रंथ को पूरा करता है अन्य कोई ग्रंथ पूरा कर देगा नास्तिक बन जाएगा अन्य कोई ग्रंथ पूरा कर देगा तभी तो मंगलाचरण किया था कहीं अलग कार्य के लिए अभी ग्रंथ पूरा हो रहा है कुछ अलग ग्रंथ इस प्रकार के दृष्टांत तो मिल सकता है तो फिर आप कार्य कारण कैसे जोड़ेंगे वो मान लीजिए कि कुछ मतलब कुछ राम वनवास के मंगलाचरण कर दिया था और राधा में उसका मृत्यु हो गया और भी किंतु लिख रहा है कि मतलब क्या मतलब सीता वनवास कर देता है ये ग्रंथ लिखा तो वो मंगलाचरण अभी नास्तिक हो गया किंतु अभी सीता वनवास वो ग्रंथ लिख दिया तो राम वनवास का जो मंगलाचरण वो भी सीता वनवास के लिए हो जाएगा ऐसा हम लगा पाएंगे क्या कार्यकारण भाव नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ किंतु पुत्र प्राप्ति के लिए जो किया था वही व्यक्ति आगे जन्म में चलेगा तो चलने से उसका फल मिल जाएगा इसी प्रकार के जो ग्रंथ पूर्व जन्म में लिख रहा था वही ग्रंथ अगर अगर अगले जन्म में लिखे तो फिर हम कार्य कारण बैठा सकते हैं वही मंगलो होगा किंतु तो यहाँ इस प्रकार कोई दृष्टांत तो नहीं है समान ग्रंथ हो तो यहाँ पुत्र ही कामना है यहाँ इस प्रकार वही समान ग्रंथ भी होना चाहिए तो ये नहीं होता अच्छा अभी नब्बे लोक खंडन कर दिए कहते कि ये पुत्र काम अधिकरण ये भी दृष्टांत तो नहीं हो पाएगा तो नब्बे का क्या कहना है कि आप कहते हैं कि मंगल करने से समाप्ति होगी कारण हो का? कौन होगा कारणता अवच्छेद का कार्य कौन कार्यता अवच्छेद का समाप्त तो मंगलत्व तो अवच्छिन्न कारणता निरूपित समाप्त अवच्छिन्न तो कार्यता ऐसे प्राचीन लोग कहते थे तो ये नब्बे लोग कहे कि कारण था मतलब कारण नहीं रहने पर भी कार्य हो गया तो मंगल नहीं रहने पर भी समाप्ति हो गई तो इसमें बेविचार हो गया अभी प्राचीन लोग कहेंगे कि सकल कार्य के, के प्रति अर्थात सकल समाप्ति के प्रति मंगल कारण ऐसा हम नहीं कह रहे हैं विशिष्ट कार्य के प्रति मंगल कारण होगा तब मंगल और विशिष्ट कार्य में खार्य खार्य खार्य समार्प्ति कार्य कारण भाव रहेगा अर्थात मंगल समाप्त छिन्न समाप्ति प्रति कारण ऐसा नहीं है किंतु मंगल विशिष्ट समाप्त छिन्नम प्रति कारण हो जाएगा सकलों प्रति नहीं होगा किंतु विशिष्ट प्रति होगा तो नब्बे लोग पूछेंगे इसी प्रकार की विशिष्ट कार्य के प्रति कारण ऐसा व्यवहार होता है क्या साधारणत कहते हैं कि कारण है तो उसके प्रति ये कार्य हुआ अथवा तो ये कार्य है तो उसके प्रति कारण हुआ किंतु विशिष्ट कार्य कारण भाव इस प्रकार के आप दृष्टान्त दीजिए तो प्राचीन लोग उसके लिए दृष्टांत देते हैं बन्नी उत्पत्ति होने का तीन उपाय से हो सकता है ऐसे नए एक लोग निर्णय करते हैं एक हो गया मणिकरण संयोग मणि अर्थात जो कन्वेक्स लेंस कहते हैं तो उससे जब सूर्य किरण का संबंध होता है बन्नी की उत्पत्ति होती है तो यहाँ कारण कौन हो गया मणिकिरण संयोग कार्य कौन हो गया बन्ही कार्यता क्या हो जाएगा बंधित्व तो अगर ऐसा कहेंगे तो जहाँ मणिकिरण संयोग होगा वहा ब्व अवच्छिन्न तो बन्ही रहना चाहिए तो कहेंगे तो जहा मणिकिण संयोग नहीं होगा वहां बंधित्व अवच्छिन्न बन्हीं नहीं होगा किंतु कहीं ये तीर्ण फूतकार अर्थात तो ये अभी अंगार कम है तो उसके ऊपर लकड़ी डालने से जलेगा नहीं जलेगा किन्तु तिनका इत्या छोटा छोटा लकड़ी डालकर के फिर फूंकते हैं उसके बाद जलता है ये अग्नि को कहा जाएगा तीर्ण फूतकार जन्य अग्नि तभी तो जब मणि किरण से वो बनी हुआ था वहां हम कहेंगे कि कार्यता का अवच्छेद का बंधित्व तो होगा अगर कह देंगे कार्यता का अवच्छेद तो का जो बंधित्व ये त्रिण फुतकार जन्य पहले कथा था मणिकिरण संयोग मणिकिरण संयोग जन्य जो बन्नी हुआ उस बन्ही का अवच्छेद अगर बंधित्व कह देंगे वो बंधुत्व त्रिण फुतकार जन्य बंधी में भी रहेगा तो अगर मणिकिरण संयोग जन्य कार्य का अवच्छेद का हम बंधित्व कहेंगे देखिए जो तृण से जो बंधी हुआ इसमें तो बंधित्व रहा किंतु कारण मणि संयोग किरण संयोग रहा तो इसलिए कार्यता का अवच्छेद अगर आप बंधित्व कहेंगे तो वे होगा इसलिए कहेंगे कि विशिष्ट कार्य है किरण संयोग जन्य बंधी तृण जन्य बंधी और तृतीय होता है अरणि मंथन जन्य तो मंथन जन्य बनि तो ये तीन प्रकार के कारण होता है कार्य भी तीन प्रकार की मानना पड़ेगा कार्य अगर बन मान लेंगे बनी सामान्य मान करके बंधित्व का अवच्छेद का बना देंगे तो बंधित्व अवच्छिन्न बन ये तृण फुतकाराजन्य में भी रहेगा किन्तु वहाँ मणिकिरण संयोग रूपों कारण नहीं बनेगा इसलिए आपको कहना पड़ेगा मणिक किरण संयोग जन्य बंधी के प्रति कारण कौन होगा मणिकिरण संयोग तो वहां कार्यता अवच्छेद किसको लेंगे फिर मणिकिरण संयोग जन्य बंधित्व इस प्रकार के विशिष्ट कार्यता अवच्छेद का लेंगे तो फिर कोई और व्यविचार होगा नहीं होगा तो तीन प्रकार के कारण से तीन प्रकार की विशिष्ट कार्य आते हैं ये नया स्वीकार करते हैं वे प्राचीन लोग कहते हैं हम मंगल और समाप्ति में कार्य कारण बैठाने से आप कहते हैं समाप्ति तो अवच्छिन्नम प्रति समाप्ति प्रति मंगल कारण होगा ऐसा बात नहीं अन्य उपाय से भी हो जाता है तो इसलिए विभिचार दोष आता है हम कहेंगे कि विशिष्ट समाप्ति प्रति लेंगे तो विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगल कारण होगा जैसे विशिष्ट बनि के प्रति मणिकिरण सौ का कारण हुआ तो इसी प्रकार की विशिष्ट समाप्ति लेंगे क्या विशिष्ट समाप्ति है आगे पंक्ति देखिए अवच्छेदका न स्वअवेद का प्रतियोगिताक स्व्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्ति कभय सम्बन्धेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट साम्तिवल्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्ति ये एक विशिष्ट है इसमें विशेष कौन है समाप्ति विशेषण मंगल जन्य विघ्न ध्वंस ये हो गया विशेषण तो विशेष्य कब विशिष्ट बन जाता है जब विशेषण से युक्त हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि अभी भूतल है तो भूतल मात्र ये विशिष्ट है नहीं।, नहीं है अब कह देंगे कि अब ये घट विशिष्ट भूतल हो विशिष्ट हो गया तो अभी जो घट विशिष्ट भूतल कहते हैं घट को भूतल में किस संबंध से रखते हैं संयोग संबंध से रखते हैं इसी प्रकार की जब कहते हैं कि रक्त रूप विशिष्ट घट विशेषण कौन है रक्त रूप किस संबंध से रखते हैं विशेष में संवाय संबंध से नंसे नंसे नंसे नंसे नंसे नंसे नंसे तो विशेषणों को किसी एक संबंध से विशेष में रखते हैं ये वायु का लक्षण क्या कहा गया तर्क में रूप रहित स्पर्शवान वायु इसमें विशेषण कौन है रूप रहित्व और, और विशेष्य स्पर्श तत्व तो भी ये विशेषणों को विशेष्य में रखना पड़ेगा वहां किसम से रखते हैं रूप रहित्व को आकर के स्पर्श में रहना पड़ेगा किसम से विशेषणता संबंध से तो वो अधिकरण में रहेगा कौन किसका प्रतियोगी हो गया प्रतियोगिता संबंध से रखेंगे तो वो जाकर प्रतियोगी में रह जाएगा अभी रूप रही तो कहा स्पर्शक समान अधिकरण्य संबंध से रखते हैं तो इसी प्रकार के विशेषणों को कोई ना कोई संबंध से लेकर के विशेष में रखना पड़ेगा इसके लिए यहां दो संबंध देते हैं चाहा? देखिए पंक्ति स्व अवच्छेद का प्रतियोगी कत्व स्व अव्यवहित उत्तर क्षण उत्पत्ति तत्व उभय संबंधेन ये दो संबंध दे दिया उभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति ये दो संबंध से किसको को कहाँ रख रहे हैं मंगल कांत है? विशेषण कौन है यहाँ मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशेष्य समाप्ति तो किसको रखेंगे समाप्ति में रखेंगे ये दो संबंध उसके लिए दे दिया तो हम रखेंगे मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को प्रथम संबंध क्या हो गया तो ये संबंध से रखते हैं किसको मंगल जन्य विघ्न ध्वंस इसको रखेंगे अभी स्वपद से किसको लेंगे फिर विशेषण कौन है मंगल जन्य विघ्न ध्वंस ये इसको लिया जाएगा स्व पद से मंगलजन्य विघ्न ध्वंस ये पदार्थ कहाँ रहेगा आत्मा में रहेगा उसका अवच्छेद को कौन हो जाएगा शरीर हो जाएगा अभी सो अवच्छेदक हो गया शरीर और शरीर अवच्छिन्न शरीर से अवच्छिन्न होगा प्रतियोगी जिसका प्रतियोगी क दिया सो अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगी अर्थात तो विग्रह कहेंगे स्व अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगी यश समाप्त है तो अभी अवच्छेद प्रतियोगी है जिसका जिस समाप्ति का वो तो समाप्ति का प्रतियोगी कौन है चरम वर्ण क्योंकि समाप्ति का अर्थ हो गया चरम वर्ण ध्वंस चरम ध्वंस हो गया समाप्ति समाप्ति तो चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी कौन हो जाएगा चरम इसलिए स्व अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ये प्रतियोगी कौन हुआ सर्वर हो ना तो सो अवच्छेद का अव्छिन्न प्रतियोगी क अर्थात प्रतियोगी है जिसका किसका समाप्ति का तो अभी समाप्ति क्या हो जाएगा प्रतियोगी क कौन हुआ समाप्ति समाप्ति क्या हो गई समाप्ति में क्या धर्म आएगा ये समाप्ति में आया, आया। इसमें स्व आ गया घटकते है न स्व क्या है दुण दुण दुण। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस ये प्रथम संबंध है ना समाप्ति में आ गया एक संबंध हो गया अभी दूसरा संबंध कहते हैं सो अव्यवहित उत्तर क्षण उत्पत्ति कत्व स्व so, स्वपद so से किसको लिया जा रहे है किसको रख रहे हैं मंगलजन्य विघ्नध्वंस स्व अव्यवहित so, उत्तर क्षण उत्पत्ति तत्व अभी स्व so, अव्यवहित अव्यवहित का अर्थ होता है कि स्वपद so से मंगलजन्य विघ्नध्वंस ले रहे हैं अव्यवहित अर्थात जन्मांतरेण व्यवहित न को अव्यवहित अर्थात द्वितीय क्षण इस प्रकार की नहीं है जन्मांतर से व्यवहित न हो जाए स्व अव्यवहित अर्थात इसी जन्म में स्व अव्यवहित उत्तर क्षण स्व अव्यवहित उत्तर क्षण अर्थात जन्मांतर से व्यवहित नहीं हो अर्थात इसी जन्म में पद से ले रहे मंगलजन्य विघ्नध्वंस उसका अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पत्ति है जिसका अभी मंगलोजन्य विघ्न ध्वंस के बाद किसकी उत्पत्ति होना है समाप्ति का तो सो अव्यवहित उत्तर क्षण उत्तरक्षण उत्पत्ति कस्य समाप्ते है वो समाप्ति क्या हो जाएगा क समाप्ति में क्या धर्म आएगा? आएगा ये दूसरा संबंध हुआ उभय संबंध है न कहते हैं तो उभय और अन्यतर इसमें अंतर है तो जो उभय संबंध कहते हैं ये दोनों संबंध चाहिए? चाहिए।, चाहिए चाहिए अन्यतर कहेंगे तो कोई एक होने से चलता यहाँ ये दोनों संबंध चाहिए क्यों चाहिए आगे विचार करेंगे अच्छा यहाँ नहीं है क्या दिया है स्व पद से कहा अच्छा ये ना, ना वो कोई टीका में है स्व वो मूल में तो नहीं है दिनकरी में हाँ नामरुद्र ना, ना, में होगा एक नंबर दिनकर में नहीं है ये दिनकर में दिया है एक नंबर इसमें एक कहा है मैं पद से वहां नहीं है यहाँ तो एक कहीं है और खोजना पड़ेगा ये तो इतना छोटा छोटा उसको बड़ा करके खोजना पड़ेगा एक कहीं और इसमें है टीका में और अच्छा तो ये दोनों संबंध से मंगल जन्य विघ्न ध्वंस को लेकर के समाप्ति में रख दिए ये जो समाप्ति हुआ तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति यहाँ क्या ये समाप्ति का अवच्छेद का समाप्त बन जाएगा ये जो समाप्ति हुआ मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति इसका अवच्छेद का समाप्तित्व सामान्य बन जाएगा नहीं बनेगा एक विशिष्ट समाप्ति है तो ये जो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति हुआ तो इसके प्रति मंगल कारण है नहीं। नहीं। कारण है क्योंकि मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट हुआ तब तो भी प्राचीन लोग कहते हैं कि इस प्रकार समाप्ति के लिए मंगल कारण होगा हम समाप्ति तो अवच्छिन्न सकल समाप्ति के प्रति मंगल कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विशिष्ट मंगल के प्रति विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण होगा तो ये ऐसे प्राचीन लोग कह रहे हैं अभी जन्मांतरियो नब्बे लोग खंडन कर दिए ना अभी के उसको छोड़ दिया वो बिचारो छोड़ दिया नब्बे लोग तो नब्बे लोग कह रहे हैं कि Anyway, मंगल और समाप्ति इसमें आप कार्यकारण भाव नहीं बैठा पाएंगे आप मंगल और विघ्न ध्वंस में भाव बैठा ये नव्यों का तात्पर्य है इसलिए मंगल और समाप्ति के बीच का, का कार्यकार को निकालना ना प्राचीन का और व्यापार कहते हैं कि विघ्न ध्वंस हाँ नबे लोग कहते हैं कि कार्यकारण भाव केवल मंगल और विघ्न ध्वंस में है समाप्ति में नहीं विघ्न ध्वंस और समाप्ति में कार्य कारण है मंगल के साथ नहीं है विघ्न ध्वंस अन्य उपाय से भी हो सकता है जैसे नास्तिकों का हो गया तो ये भी उन नब्बे को सिद्ध करना चाहते हैं तो होने से प्राचीन लोग कहते हैं कि देखिये मंगल और विशिष्ट समाप्ति में कार्यकारण भाव हो गया किंतु उभय सम्बंध कहा गया तो उभय सम्बंध क्यों लिया जाएगा उसका विचार आगे देखेंगे संकराचार्यं केशवं शंकरचार्य केशव वाजराय दूतभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरूर्तिदर विभाग व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त ओ शाम के शाम के शाम के